श्री वचनामृत परिशिष्ट खंड खंडेदी की रथयात्रा के दिन कलकत्ते में श्री देव के साथ पंडित शस्त्र का साक्षात्कार हुआ नरेंद्र वहां पर उपस्थित थे श्री रामकृष्ण ने पंडित जी से कहा तुम जनता के कल्याण के लिए भाषण दे रहे हो सो भली बात है परंतु भाई भगवान के निर्देश के बिना लोक शिक्षा नहीं होती होगा यह कि लोग दो दिन तुम्हारा भाषण सुनेंगे उसके बाद भूल जाएंगे हलदार पुकर के किनारे पर लोग शौच को जाते थे लोग गाली गलौच करते थे परंतु कुछ परिणाम ना हुआ अंत में सरकार ने जब एक नोटिस लगा दिया तब कहीं लोगों का वहाँ पर शौच जाना बंद हुआ इसी प्रकार ईश्वर का आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं होती इसलिए नरेंद्र ने गुरुदेव की बात को मानकर संसार छोड़ दिया था और एकांत में गुप्त रूप से बहुत तपस्या की थी उसके बाद उन्हीं की शक्ति से शक्तिशाली बनकर इस लोक शिक्षा के व्रत को ग्रहण कर उन्होंने कठिन प्रचार कार्य प्रारंभ किया था काशीपुर में जिस समय अठारह सौ छियासी ईस्वी श्री रामकृष्ण देव से थे उस समय उन्होंने एक कागज़ पर लिखा था नरेंद्र शिक्षा देगा स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से मद्रास निवासियों को जो पत्र लिखा था उनमें उन्होंने लिखा था कि वे श्री कृष्ण के दास हैं उन्हीं के दूध बनकर वे उनकी मंगलवार्ता समग्र समाज को सुना रहे हैं समस्त जगत को सुना रहे हैं जिनका संदेश भारत तथा समस्त संसार को पहुँचाने का सम्मान मुझ जैसे उनके अत्यंत तुच्छ और अयोग्य सेवक को मिला है उनके प्रति आपका आदर भाव सचमुच अपूर्व है यह आपकी जन्मजात धार्मिक प्रवृत्ति है जिसके कारण आप उनमें और उनके संदेश में आध्यात्मिकता के उस प्रबल तरंग की प्रथम हलचल का अनुभव कर रहे हैं जो निकट भविष्य में सारे भारतवर्ष पर अपनी संपूर्ण अबाध्य शक्ति के साथ अवश्य में आघात करेगा हिंदू धर्म के पक्ष में से उद्धृत मद्रास में दिए गए तीसरे व्याख्यान में उन्होंने कहा था इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने जीवन भर में एक भी सत्य वाक्य कहा है तो वह उन्हीं का श्री कृष्ण का वाक्य है पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य भ्रमपूर्ण अथवा मानव जाति के लिए हितकारी न हो तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं उनके लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही हूँ भारत में विवेकानंद से उद्धृत कलकत्ते में स्वर्गीय राधाकांत देव के मकान पर जब उनकी अभ्यर्थना हुई उस समय भी उन्होंने कहा था कि श्री राम कृष्ण देव की शक्ति आज पृथ्वी भर में व्याप्त है हे भारतवासियों तुम लोग उनका चिंतन करो तभी सब विषयों में उन्नति करोगे उन्होंने कहा यदि यह जाति उठना चाहती है तो मैं निश्चयपूर्वक कहूंगा इस नाम से सभी को प्रेमोन्मत्त हो जाना चाहिए श्री रामकृष्ण देव का प्रचार हम तुम या चाहे जो कोई करे इससे कुछ होना जाना नहीं तुम्हारे सामने मैं इस महान आदर्श पुरुष को रखता हूँ लो अब विचार का भार तुम पर है इस महान आदर्श पुरुष को लेकर क्या करोगे इसका निश्चय तुम्हें अपनी जाति के कल्याण के लिए अभी कर डालना चाहिए उनके तिरोभाव के दस वर्ष के भीतर ही इस शक्ति ने संपूर्ण संसार घेर लिया है मुझे देखकर उनका विचार न करना मैं बहुत ही क्षुद्र यंत्र हूँ उनके चरित्र का विचार मुझे देखकर कर न करना वे इतने बड़े थे कि मैं या उनके शिष्यों में से कोई दूसरा सैकड़ों जीवनों तक चेष्टा करते रहने पर भी उनके यथार्थ स्वरूप के एक करोड़वें अंश के बराबर भी न हो सकेगा भारत में विवेकानंद से उद्धृत गुरुदेव की बात कहते कहते स्वामी विवेकानंद एकदम पागल से हो जाया करते थे धन्य है वह गुरु भक्ति